sole prayer no sin of a man to be in a way to come to राजस्व्रह्म विद्या नवद्यानम सर्वात्म चिचरचित्रेता आश्चर्य चारुचरिया जन नयन मनोमोहनी मुक्तव्या संपूर्णनंदती ब्रह्म सख्य वासना के अनुसार कर्म करने से भोग की प्राप्ति होती तो होगी यदि वासना के अनुसार निश्चित कर्म करेंगे माने जो शास्त्र में मना है वो कर्म करेंगे तो आदमी कर्म करेंगे और दो प्रत्यवाय बोलते हैं संस्कृत में निषिद्ध कर्म काम से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है प्रत्यवाह में प्रतिमाने प्रति उल्टा और माने, माने असम नीचे और आयन माने प्रति जिस कर्म के करने से अपने लक्ष्य के उपरी पतन हो गए उसका नाम प्रसरा है वार्थना किसान पाप में और कुछ नहीं है जो तुम्हारे लिए मना है उसका नाम पाप है और जो तुम्हारे लिए करने का विहित है उसका नाम कुण है तो यदि मना किया हुआ काम करोगे तो तुम्हारे मन में कुछ तो खटक जाएगा और खटक तो उस समय तो भले मजा आ जाए लेकिन बाद में उसे दुख मिलेगा तो जो तुम सुख चाहते हो उससे उल्टा तो सुख मिलेगा और चाहते हो उन्नति तो अवनति तो उसको अन पवनी के कर्म बोलते हैं जिस काम के करने से जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उससे उल्टे भरतपुर से उस गाड़ी में रात को आ रहा था वो गाड़िया ऊंट आ, आ रहा था मथुरा की ओर सो तो गया तो एक आदमी ने ऊंट की नकेल पकड़ी और धीरे धीरे धीरे सुमा के उसका मुंह भरतपुर की ओर कर देखे और वोट को चलता वो जाना चाहता था मथुरा पहुंच गया फिर भरतपुर का भरत, भरत। है तो हम पाना चाहते हैं सुख मिलेगा सुख यदि हम निश्चित कर्म करेंगे परंतु प्रार्थना की पूर्ति के लिए यदि हम सीमित कर्म करेंगे काम्य कर्म उदैसी तो हमारी कामना होगी उस कामना की प्राप्ति होगी परंतु वो न स्वर्ग होगी हम स्वर्ग चाहें तो स्वर्ग मिलेगा हम राज्य चाहें तो राज्य मिलेगा भ्रो चाहे तो भ्रोध तो मिलेगा तो तो तो तो तो तो तो उसमें दुख तो, तो नहीं है परंतु तो नाश उसका जरूर होगा क्योंकि खेला जितनी दूर से फेंका जाता है उतनी दूर जाकर फिर फिर पड़ता है तो हमारे कर्म में जितना वेग होगा जितनी शक्ति होगी उसके अनुसार फल मिलेगा है और उसका और यदि हम निषिध कर्म न करें काम कर्म न करें और विहित कर्म करें विधित माने अपने लिए जो करने के लिए कहा हुआ है कर्तव्य कर्म तो क्या होगा अंतकरण शुद्ध है अंतकरण शुद्धि तब होती है जब हम बाहर की कोई इस इस्लोक की या परलोक जब नहीं चाहते हैं तब तो जहां वो धर्म उत्पन्न होता है वहीं अपना काम करता है और अंतःकरण को शुद्ध करते अंतःकरण के शुद्ध होने का अर्थ यह होता है उसमें शुद्ध चिंतन होने लगे, बुराई का चिंतन ना हो। यदि अंतर करा शुद्ध का चिंतन करता है कि शुद्ध है और बुराई का चिंतन करता है तो बुरा है आप फैसला दोस्त तो, आप की आपका मन किसी की गलती के साथ ज्यादा चिपकता है कल दूसरी गलती कट्ठा लाया आज रूसी गलती कट्टा लाया परसों में उसी गलती कट्ठा लाया ए? तो तुम्हारा तो मन यहाँ चिपटता है शास्त्र में लिखा है कि गुड्डा आदमी जो होता है उसकी गुड़िया से भी आसक्ति हो जाती है कुतिया से होती है। जैसा तुम्हारा मन मैला होगा वैसी नैली चीज से चिपकने में उसको तो कोई आपत्ति नहीं होगी अगर कतरी ओढ़ने की गंदी होगी तो उसमें मैला कुचैला फटा कपड़ा भी उसके साथ जुड़ जाएगा जिरणों की पता है जिर्णया कंथया संजय देखता तो हमारा मन अगर किसी की लिए या अपनी अपनी अपनी बुराई का चिंतन भी अगर छोड़ने के लिए करते हैं सबको तो छोड़ना अच्छा है सबको तो चिंतन याद आना भी अच्छा है लेकिन अगर छोड़ने के लिए नहीं आदत तक कुछ बुराई तो सोच सोच के कि हमने ये चोरी करी है और हमने ये डाटा मारा है और हमने हमने लंपटों के मुंह से सुना है वो हमारे गांव में है शाम को जब चौड़ी पर चौड़े पर जो गौर जल्दी लगाया गया था ना आग था के बैठते हैं संडे के दिनों न वो बदमाश लोग अपनी अपनी बदमाशी का वर्णन करते हैं की हमने ये ये बजा दिया है ना वो भी सुना तो बदमाशी का चिंतन अपनी मजा लेने के लिए जब करते हैं तो बदमाशी छूटती नहीं है बढ़ती तो दूसरे तो की बुराई का तो ख्याल करने ही नहीं अपनी बुराई का ख्याल भी मजा लेने के लिए नहीं छोड़ने के लिए करना चाहिए और ख्याल नहीं करना चाहिए छोड़ देना चाहिए ख्याल करने से तो और बढ़ती बढ़ती है अपनी बुराई का ख्याल करते छीटोगे तो क्या होगा रोगे तो क्या होगा रमेश जय करो कि आगे बात नहीं करेंगे आप दूसरी बात नहीं तो निष्काम कर्म करने से अंतकर्म की सिद्धि होती है ये बात सब आप बोले देखो प्रार्थना के अनुसार चिंतन करना कुछ यदि शास्त्रोक्त चिंतन करोगे ईश्वर राम का कृष्ण संत का सदगुरु का संत का चिंतन करना भी अपने तो। मन को बीत राग के चिंतन में लगाओ तो तुम्हारे मन में भी गीतराग और मैं तो राम कृष्ण श्री विष्णु देवी तो ये सब एक ही वस्तु के तरह तरह के नाम है वो कल ही अलग अलग है जीत एक ही है कोई सावरा है कोई गो रहा है, है, है, है कोई और लेकिन चीज सब में एक ही है तो ईश्वर जी से चिंतन करो तो तुम्हारी उपासना हो जाएगी उपासना तो की जगह पर उपासना आकर बैठ जाएगी और उससे जिसका तुम चिंतन करते हो उस लोक की उस देवता की उस रूप की प्राप्ति होगी उससे प्रेम होगा और जबी मन को तो बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाए निर्विक्षेद योगा के हाथ से तो समाधि लग जाए अच्छा भी तो ये सब तो हुआ बस ये सब बातें जो है वो व्यक्तिगत है भोग की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है धर्म की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है उपासना की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है इष्टदेव की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है एक आदमी को समाधि की प्राप्ति भी एक व्यक्ति को होती है इस दुनिया की असलियत क्या है परमार्थ क्या है इसका ज्ञान न कर्म से होगा न उपासना पे होगा न जो तब इसके लिए ये उपनिषद है ये तीनों से ऊपर है ये धर्म से सिद्धांत से उपासना से सिद्धांत से जो सिद्धांत से अंतकरण शुद्धि होने के बाद सब ये ज्ञान समझ में आता है ब्रह्म विद्या प्रयतिश्रुति नहीं तो लोगों के मन में ये होता है हमको क्या मिले हम क्या करें हम क्या पाए हैं हम, हम किसकी शरण में जाएं ये अपने में जो भीता की दुखी है जैसे ये गरीब होता है कि हम किस धनी के पास जाएं तो पैसा मिलेगा हम कौन सा व्यापार करें तो हमको पैसा मिलेगा और कभी कभी तो वो पैसे के बिना मर जाने को तो भी तैयार होता है तो अपनी करीबी जो उसके मन में खरी हुई है उसके कारण वो उतारा दुखी हो रहा है एक गरीब अपने को गरीब महसूस करके गरीब अनुभव करके दुखी होता है इसी प्रकार ये जीवात्मा अपने को तो तीनहीन समझ करके दुखी होता है अरे हमारे तो बड़े साफ है बड़े स्वर्ण है नरक है स्वर्ग है जन्म है नरक है आना है जाना है परात्मसा है दुख है ये सोच सोच के चारा दुखी हो रहा है एक बात आपको सुना है दुख अभी तक किसी ने ही नहीं। रोते हैं हम दुख का नाम लेकर के दुख का नाम लेकर के हम देखते हैं मकान में आग लगने का नाम दुख नहीं है पैसा जाने का नाम दुख नहीं है किसी के दीओ का नाम दुख नहीं है शरीर में रोग होने का दुख नहीं है दुख एक मानसिक वृत्ति है सुख को आपने देखा कई रिश्ते का होता है फुट का दुख होता है लाल है कि काला है कि पीला है कि नीला है आपने यहां से कभी देखा है दुख को नापा है दुख को दुख? दुख का वजन कितना होता है मालूम है? बच्चे के लिए ध्वनी खोने का जितना वजन होता है दुआई के लिए नागरू का खोने का भी उतना वजन नहीं होता मानिए भूख बात है तो दुख जो है वो तो बाहर नहीं होता दुख अपने मन में होता है अच्छा मन में होता है तो भी नहीं हम अपने तो दुखी मान लेते हैं कि हम के बिना देखे तो हुआ काम ले गया लोगों तो ने हमारे मन में डाल दिया ठोंक तो दिया ऐसा होने से खुद होता है ऐसा तो होने से खुश होता है किसी ने काली दे दी तो दुख हो वो तो गाली सच्ची है कि झूठी इस पर आपने कभी विचार किया जैसे ते मैं माँ बहन भी गाली ले लू तो हमारी माँ बहन तो उसका कोई रिश्ता है <गणाँगा> तो उसकी गाली बिल्कुल झूठी है कि नहीं तो तुमको तो तो हसी आनी चाहिए ना कि क्या झूठ लगता है कितना मिठ्ठा गाली है जितना दुख संसार में होता है वो अपने मन की खराबी से होता है मन की गलती से होता है इसके सिवा का और कोई कारण है लेकिन आदमी अपने में सुख का अभाव रहा है हमको सुख नहीं है सुख ना पैसा मिलेगा सब सुखी होंगे मकान मिलेगा सब सुखी होंगे उस लड़की से ब्याह होगा सब सुखी होंगे हम इतने बड़े भूसकंडे हो जाएंगे उसका सुख तु, सुखी होंगे जैसे हैं उसमें सुख का अनुभव नहीं करते जैसे नहीं हैं उसका अनुभव करके अपने में कमी का गरीबी का हिंसा का दुख का अनुभव करते हैं पच्चीस हजार की मोटर में चलते हैं और लाख रुपये वाली मोटर के बिना दुखी होते रहते हैं पच्चीस हजार का तो उनके ही नहीं है तो। और लाख रोड वाली निकलते हैं तो भाई ये उस देश की नहीं चाहिए उस देश की चाहिए ऐसे बोलते हैं तो ये दुखी क्या है दुखी कौन है जो अपने में अभाव का अनुभव करता है वही दुखी होता है पूर्णता के अनुभव का ही नाम सुख है आप अपने को भरपूर समझिएगा हम तो आपकी ईव्रता का अभाव गरीबी का भाव अभाव सुख आपको अगर अपने में कमी नहीं है तो आप कभी दुखी हो रहे जिसका शोक है किसका भय है किसका मोह है आप शोक से सुखते हैं योगी आप मोह से दुखी हैं हाय हाय आप फैस कहीं ऐसा न हो जाए रोग से भी आपको उतना दुख नहीं, नहीं। है होता है जितना ये डॉक्टर लोग हो वैक्ट हो जुकाम हुआ दुकाम हम अपनी बातें एक हैं एक दिन एक देख आके हमारे पास बैठे हुए थे नहीं ठीक आ गई बदकिस्मती से समझो उनके सामने हमको नहीं आ गई बोले स्वामी जी थ से दुखाम हो रहा है अच्छा। फिर उन्होंने कहा मैं फोन करता हूँ अभी डॉक्टर को तो डॉक्टर को कर दिया फोन डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी को तो अभी हमारे पास ले आओ मैं खाली हूं अब अच्छा मंगल पहुंचे तो खाली नहीं था ऑपरेशन कर रहा तो वो मुंह में अपने वो और हाथ में आया था मैं उसने जा हमारी नाक देखो लो ठीक एक ही आईसी बस है ना उसने कहा कि स्वामी जी आपकी नाक का खेत जो है वो छोटा हो गया तो आइए मैं अभी जरा सा बड़ा कर लेता हूँ खुद काट के और नाक काट के अब देखिए इस रूम में आप रहिए और ये मैदान है यहाँ से खूब बढ़िया दृश्य दिखेगा आपसे भगत लोग आएंगे यहाँ बोलने में कोई हानी नहीं होगी आप उपदेश करना और यही रहना तो मैंने कहा भाई हम जरा रतन सिंह भाई ऐसी नाकअ ने बदल प्रेम बताते रतन सिंह भाई ऐसी चला कर रहे तो अगर उसने कहा था आज नहीं डॉक्टर तो जीता के हम फिर ले गए हो उसको उसने नाक काट देगी काश नहीं कुछ काटने लायक नहीं है यदि कभी खेत होता होगा तो हम बिजली से उसको जला के ठीक कर देंगे पर अभी कोई जरूरत नहीं है विश्वास तो आत्मस वस्त हो गए नाक ना हमारी जिंदगी से तो तकलीफ लायक हुए है न जो डॉक्टर ने बताया ना कि नाक काटनी पड़ेगी आगे का भय हो गया हो नहीं तो नाम खराब हो जाएगा और बीतल के हो जाएगा और नजरा इकट्ठा हो जाएगा है ना दुकान गुजर जाएगा टीवी हो जाएगी लोग टीवी तक तो पहुंचा तो देते हैं और नहीं के कहीं तो ये जो आगे के लिए भय होता है ना भय भयपन्न करके दुखी कर देते हैं अब देखो भय करोगने वाले तो सब है आगे रोना शुरू कर दो ये मन में भय उत्पन्न करना आगे के लिए मन में शोक उत्पन्न करना पिछड़ी बातों के लिए एक आदमी देखा मर गया बेचारा आगे लेता अब उसको आ अब जो शोक है हाथ आज कितने अच्छे आदमी थे उसके साथ पांच मिनट बेचारा हो ले हो तो जाए, जाए तो दूसरा आ जाए उसके साथ पांच मेहनत अब जिन घर में पंद्रह बीस आदमी आए तो वो तो वो लोग तो पांच पांच मिनट रुला के चले जाए रोने वाले का हो गया दो घंटे तीन घंटे रोने वाले का हो गया तो रोने नहीं रोना पर तो ये मातम कुर्सी करने वाले लोग भूली हुई बातों को याद दिलाए दिलाए करके हाय ऐसा हो गया हाय ऐसा हो गया है ये दुखी करते रहते मोह बट बैठे हैं ये दुख जो है वो तो निश्चय रूप से आप देखो एक तो कहोगे कि हम दुखी हैं महाराज और दूसरे तरह बता देंगे कि जो दुखी से दुखी हो तो आपको और बुरा लगेगा ने? जो भी दुखी होता है केवल नासमझी से दुखी होता है नासमझी के सिवाय सुख का कोई उपादान नहीं है मताला जिस मसाले में दुख बनता है न, मताले ना उस मसाले का नाम है नासमझी अविद्या उस नासमझी को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है समाधि में आप थोड़ी देर हो जाओगे तो जैसे डॉक्टर लोग दवा लेके चुला देते हैं ना वैसे समाधि में थोड़ी देर सो जाओगे और जैसे दुखी आदमी कहीं मनोरंजन करने के लिए चला जाए, तो जितनी देर वो सिनेमा हॉल में बैठा रहेगा उसमें मन लग जाए रम जाएगा और दुख भूल जाएगा तो उपासना से जो दुख दूर होता है वो मनोरंजन के समान दुख दूर होता है और से जो दुख दूर होता है वो नींद के समान दुख हो जाता है दुक दुक हो जाता है और धर्म करते समय करते समय जो दुख होता है काम में लग जाता है कोई दुखी हो ना तो उसको तो तो तो तो तुरंत तो तो हो लगा हमको बड़ा सख्त हो हुआ हमारे किसानों की मृत्यु था था। तो मैं सारा फर्क का घर में दूसरा कोई निर्णय है अब महाराज उनकी तो लाश पड़ी दरवाजे पर बाहर निकाल के रखेगी और मैं बैठ के लोगों को सूचना दो भुण भुण लकड़ी यहाँ से मंगाओ भंडारा करने का ये बंदोबस्त करो अब इतने मेहमान आएंगे उनके लिए सब बंदोबस्त करो काम में लग गए काम में लग गए तो उनकी लाश पड़ी है सामने ये बात नहीं खोल तो जब आदमी काम के काम में लग जाता है तो उसको तो आहर बाहर की जो फिक्र है वो भूल जाती है तो काम में लग के फिक्र तोड़ना ये कर्म है तो ना और मनोरंजन गृह जा में जाकर के दुख को भूलना ये उदासना है और नींद में जाकर दुख को भोगना दुख को भूल जाना ये इसका नाम बना दे और ऐसा ज्ञान हो कि संसार का व्यवहार तो जो का तो करते रहे हैं चाहे कोई मरे चाहे है, पहली चोट बड़ी जबरदस्त लगती है हमको प्लेग याद आती हमारे बचपन में एक साल प्लेग का दौर आया प्लेग रोक उठा वो गिनती होती है लोग मरते हैं तो जब लोग मरने लगे फैला फैल गया प्लेग आ गया गांव में एक आदमी मरा तो लोग बड़े दुखी हुए ले गए गंगा जी पच्चीस पचास आदमी गए और जब लोग चाहे तब तक दूसरा मरा पड़ा तो उसको तो तो उसके साथ पच्चीस पचास भी गए थोड़े थोड़ फिर तो, तो भाई आज आदमी मर गया घर में तो भूखे रहो खाना पीना अब दिन भर में पांच छह आदमी मरे और दूसरे दिन फिर पांच छह मरे और तीसरे दिन फिर पांच छह मरे दो लोग खाए तब ते तो तो थो ते थो ते तो ले जाए पहले घर में खाने खा ले पूजन कर ले कोई है नहीं पहली तो बड़ी लगती है और जब सुख खाने लगता है बार बार करने की आदत पड़ जाती है जिसके घर में गाली देकर बोलने की, की रिवाज है हमने देखा है दिन भर गाली गलौज होती रहती है और हफ्ते खाते रहते हैं बोलते रहते हैं उनको कोई दुख ही नहीं होता सौ सौ धक्के खाए टमाता खुद के देखा दुख के बारे में जब भी आप सारे दुखों से सूखना चाहते हैं तो एक ऐसा ज्ञान आपको चाहिए जिसमें जन्मना और मरना बराबर हो जाए जिसमें नरक और सुख बराबर हो जाए जिसमें भाव और अभाव मिलना और छोड़ना बराबर हो जाए ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जिसमें श्रम और जगत एक हो जाए ऐसा ज्ञान प्राप्त तो करना चाहिए तो चाहे समाधि में रहो चाहे विक्षेत में रहो है ना? आप दुख से मुक्त हो जाओगे ये जानकारी है इसका नाम जानकारी है क्या है ये आम मुगने का नाम नहीं है ये हाथ जोड़ने का नाम नहीं है ये दूर करने का नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है। जिसका नाम, है, नाम है। ज्ञान है ब्रह्म विद्या है जानकारी है समझदारी है ये कोई दुनियादारी की चीज नहीं है इस बात को आप समझ लें सारे सुखों से मुक्ति इस जन्म से नहीं दूसरे जन्म से दुख से भी मुक्ति तो ब्रह्म विद्या अगर आप जानते हैं वो ब्रह्म विद्या क्या है ब्रह्म ब्रह्मविद पर ब्रह्म को जानना चाहिए ब्रह्म के जानने की वस्तु और ब्रह्म का जो ज्ञान है वो साधन है और सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि आप ब्रह्म को जान लेंगे तो स्वयं ब्रह्म ही होंगे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है वो गधे को जानेगा वो कदा जाने तो थोड़ी हो जाएगा थोड़े को जानेगा तो थोड़ा थोड़ा ही हो जाएगा औरत को जानेगा तो औरत थोड़ा ही हो जाएगा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है और तो राम कृष्ण को जानेगा तो रामकृष्ण नहीं हो जाएगा यहाँ तक शास्त्र में वर्णन है कि जब यदि ईश्वर को कोई जान ईश्वर तो में जो जगत कर्तृत्व होगी तो है ना कर्तृत्व कर्तृत्व है माने ईश्वर दुनिया बनाता है ईश्वर दुनिया को पालता है ईश्वर दुनिया का संहार करता है है ना ईश्वर को कोई जान दे तो वो करता करता संघर्ता नहीं होगा वो काम सिर्फ ईश्वर का ही है जीव का काम नहीं है जीव की ही समाज जीव का कभी ईश्वर की बराबरी कर सकता है तो तब ईश्वर को जान करके भी आप जगत के कर्ता भरता संघरता नहीं हो सकते परंतु ब्रह्म को जानेंगे तो ब्रह्म हो जाएंगे ये अद्भुत लीला है ये बात का सुन संसाधन सुन साधक लोक संस्था सामान्य रूप से जानते हैं धारकों को भी इसका पता नहीं है बड़े बड़े धोगियों को पता नहीं है बड़े बड़े उपासकों को पता नहीं है बड़े बड़े धर्मात्माओं को पता नहीं है हाँ एक ऐसी चीज है जिसको जानने मात्र से हम वही हैं ऐसा जान जाते हैं है, तो पूरा क्या चीज है बोले उसका नाम रख लो कुछ और माने आत्मा और वाने ब्रह्म ये भी होता है ना हे भी ये आत्मा और बी ब्रह्म उसका तो नाम रख लो ए है कि बी है आत्मा है ब्रह्मी उसको जानना है ब्रह्म वैद ज्ञानम ध्येय फलंश ये है और उसका ज्ञान पाना है और ज्ञान प्राप्त होते ही आप परम ब्रह्म वही तो ब्रह्म हैं ब्रह्म आत्मोति पराम ब्रह्मदेदता को वेदता को उसमें कर्ता को नहीं उपासक को नहीं ोगी को नहीं ब्रह्मोपातक को नहीं ब्रह्म जोगी को नहीं ब्रह्म कर्ता को नहीं ब्रह्म कर्मी को नहीं जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी वो तो अपने को ब्रह्म के रूप में मालूम कर अनुभव करेगा और फिर उसको दुनियादारी में चाहे कुछ भी होता रहे कहीं भी दुख का स्पर्श नहीं होगा गुलामी का स्पर्श नहीं होगा बंधन का स्पर्श नहीं होगा बिल्कुल वो दुनिया के दुख से अछूता हो जाएगा ये दुख छुड़ाने की विद्या है ये परम सुख पाने की विद्या है ये विद्या है ये जीने की कला है ये बोलने की कला है ये सोचने की कला है ऐसी कला है जिससे दुख में ख्यान रूपाया तुशदीकृता आओ भाई इसे तो हम लोग जानना चाहते हैं क्या दुकान पर बहुत बढ़िया मिठाई दिख रही है स्वाद है इसमें क्या मजा होगा हम है? तो जानते हैं गुलाब का इस ये है और ख का इस ये है कई काम में ये हमारी जानकारी है इस स्त्री को सुंदर कहते हैं इसको पुरुष कहते हैं ये हमारी जानकारी का रूप है ये लड़वा तो तो है ये लिखा बस यही तो जानते हैं ऐसी जानकारी, है। जानकारी है नहीं जानकारी उस तत्व की है जिस तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं हैं, ब्रह्म क्या है ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन क्या है क्या और उसका तीनों में फर्क होता है हेतु स्वरूप धन ये तीनों के अलग अलग, अलग होते हैं। कर्म उपासना जो होते हैं करने से है ना श्रद्धा श्रद्धा से धर्म करो स्वर्ग मिलेगा अंत फर्क विश्व की हो श्रद्धा से उपासना करो विश्वदेव के लोग की प्राप्ति हो श्रद्धा से योगाभ्यास करो तो बात करें उसमें श्रद्धा और करना दोनों से और ब्रह्म ज्ञान में विचार और अनुभव किस पत्रु का तुम विचार कर रहे हो विचार दीजिए दे अनुभव देखिए प्रमाण देिए और अनुभव कल्पना नहीं है भावना नहीं है आठ बंद करते हो महात्मा क्यों हो आठ बंद करते होते क्या कर रहे हो महात्मा जी कई लोग ऐसे भी करते हो उसको मिलाते हैं बंद होता है कई लोग क्या कर रहे हैं आप बोले मैं क्या कर रहा हूं जो हमारी आंख में सूर्य है रोशनी है कभी सूर्य में भी रोशनी है दोनों रोशनी को एक कर रहे हैं अब जन्म भर करते रहो दोनों की रोशनी कभी एक करने वाले भावना तो करने से दोनों की रोशनी जब शांत रहोगे तब तो मानो मालूम पड़ेगा कि हमसे साक्षी है दृष्टा और जब उद्देग कोई सुख का वेग आवेगा तो दृष्टा दूर जाएगा और दुख का वेग आवेगा तब भी हो अहो कोई दुखी हो रो रहा हो उससे कहो कि तुमको तो दृष्टा हो तो कहेगा क्या होता पहले हमको रो लेने दो फिर बताना ऐसे हो नाग देते हैं चलो तुम बड़े उद्देश्य करने के लिए आयो पहले हमको रो तो लेने दो ये ब्रह्मवेद परमेदी क्या सत्यम ब्रह्म सत्यम इसे सत्य लक्षण आप पहचान बताते हैं कहते हैं ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म क्या है अच्छा आप उसकी पहण माने संस्कृत में लक्षण बोलते हैं उसको हिंदी में आप पहचान पहचान क्या है लक्ष्यते अनैना जिससे वस्तु लखी जाती है उसको बोलते हैं लक्षण लक्ष्यते अनैना लक्ष्य होती है वस्तु पहचानी जाती है जिस विशेषता के कारण देखो गाय बैल की पहचान क्या है उसके गले में एक ललरी लटकती है वो उसको गलकम्बल बोलते हैं सातना बोलते हैं जिस जानवर के गले में वो ललरी लटक रही हो गल कंबल साधना उसको गाय बैंक बोलते हैं वो जाती तो है एक जाती है लाल हो ताली हो दीदी हो नीली कोई बात तो उसी पहचान क्या है अब खड़ा चाहे शीतल का हो चाहे सोने का हो चाहे सोफा हो बड़ा हो मिट्टी का हो लोहे का हो और जिसका पेट जिसका पेट बड़ा और गला छोटा दीपुर को तो बुधनों तो धरा का उसको करा जाता है कड़े की पहचान ब्रह्म की पहचान क्या है उसकी पहचान पहले लक्षण जानना है। वेरा शास्त्र का कहना है मीमांसा शास्त्र का कहना है दो चीज चाहिए जानना अगर किसी को हम पहचानना चाहते हैं तो दो चीज चाहिए विलक्षण प्रमाणा विराम वस्तु से देख एक तो उस चीज में रहने वाली जो उसकी पहचान है उसको समझना चाहिए वो पहचान उसी चीज में रहती है जिसको हम पहचानना चाहते हैं और एक किस औजार से वो पहचाना चाहता है वो औजार अपने साथ रहना चाहिए जैसे गंध पहचानना है कमल की गंध है केसर की गंध है गुलाब की गंध है है ना? तो गंध तो गुलाब में केसर में कमल में रहती है वो उसका लक्षण है और पहचानने का औजार क्या है ना ना ना इसको प्रमाण होते हैं बस गुला लाल है काली है पीढ़ी है तो लाल काली पीली तो वो चीज बोली है और वो पहचानी कैसे जाएगी तो तो है ना तो आपको प्रमाण बोलेगे ब्रह्म को कैसी बुद्धि से पहचान करते हैं वो बुद्धि वो बुद्धि वेदाम से मिलती है और वो पहचान वेदाम से जाने जाती है वो समझदारी आपको मिलेगी और से और उसकी पहचान मालूम पड़ेगी वेदांत से लक्षण और समाज दोनों दो वेदांत से मालूम पड़ेंगे और आप ब्रह्म को जान सकेंगे क्यों भाई सत्य ज्ञान व्यंजत तद ब्रह्मे त्यवगम्यता सत्यम ज्ञान मनमजत तद ब्रह्मे त्यवगम्यता सत्य याद और ये विशेषण जो हैं, वो विशेष के प्रति होते हैं विशेषण विशेषण का विशेषण नहीं होता तो सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म ऐसे तरह के होते हैं सत्य को ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं अनंत को ब्रह्म जब असत्यम तद ब्रह्म ना बोलते जो असत्य है वो ब्रह्म नहीं जो अज्ञान है वो ब्रह्म नहीं है जो अंत वाला है वो ब्रह्म नहीं है और हटाओ क्या हटाओ जो तुम्हारी समझ में असत्य मालूम पड़ता है वहां से मन हटा जो तुम्हारी समझ में अज्ञान मालूम पड़ता है वहां से और जो तुम्हारी नजर में अंश वाला मालूम पड़ता है वहां से नजर हटा तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम वैराग्य होगा हो नजर हटाने का नाम बैराग्य है देखो इसी से वैराग्य को वेदांत तो में साधन मानते हैं आखिर तुम्हारी नजर फंसी कहां है ज्यादा विपस्थित लगाने की आदत पड़ जाएगी तो हो जाएंगे बार बार धोना पड़ेगा बार बार लगाना पड़ेगा तो जब आपको मालूम है कि ये वोट बिगाड़ने वाली चीज है तो पहले से उनको तो लगाने की आदत मत डालो, तो ठीक रहेगा ना फिर आके बुढ़ाते में रहने में तो कोई मजा भी नहीं आता ये माने जब वो वोट को चढ़ाता है कोई चीज जो थोड़ी देर के बाद पसीना आने के बाद ही जिसमें से गंदगी निकलने लगती है ऐसी चीज शरीर में क्यों होती है आदत तक ये एक चीज थोड़ी के देर के लिए सुगंध देती है फिर उसमें तो उसको धोने के लिए साबुन की जरूरत पड़ जाती है देव नारायण ये देखो दुनिया की जो चीजें अब सत्य क्या है ऐसे भी पहचान बनानी पड़ेगी ज्ञान क्या है आनंद क्या है उस के बारे में तरह तरह के बारे चार बात शहीद और बौद्ध चार बात और बौद्ध कहते हैं कि जिससे काम बन जाता है दुनिया में जैसे प्यास लगी और पानी पिया, तो प्यास खुद गई जा तो बुझाने वाला होने के कारण तो पानी को हम सच कहते हैं पानी ये देखो क्या लौकिक परिभाषा है हमें चलने के लिए ठंडी चाहिए इसलिए धर्मी खर्च हैं हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए इसलिए हवा सच्च हैं और हमें देखने के लिए रोशनी चाहिए इसलिए रोशनी सच्ची हैं चाहे सच हो चाहे झूठा हो चाहे क्षणिक हो चाहे मित्र हो यदि उससे हमारा काम पक जाता है तो हम उसको सच मानते हैं ये परिभाषा है चार बातों की अर्थक क्रिया कार्यवा जिससे हमारा प्रवजन सिद्ध हो काम बन जाए तो उसका नाम सच आप लोग जरा देखना आप मिलते कहाँ हो मिलते मिलते हो तो लोग कहते हैं कि दुनिया की सब चीजें क्षणिक तो है ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है जो हर समय बदलती न रहती हो जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है जैसे मन चलता रहता है विज्ञान क्षणिक विज्ञान वैसे ये दुनिया चल रही है मन के साथ ही का भी चल रहा है मन के मन के अलग न कण है मन से अलग न कण है न मन से अलग क्षण है ये क्षणिक विज्ञान ही सत्त है तो वो बोले इसमें के क्या है जिससे कहा बन जाए तो सत्य है क्या जाए तो पानी सत्य धूप मिट जाए तो अन्न सत्य वो भी यही यही परिभाषा मांगता है जन लोग कहते हैं कि बाबा इस दुनिया में क्या सत्य है क्या असत्य है यह कहना ठीक ठीक बनता नहीं ठीक है सभी वस्तुओं के बारे में ऐसे बोलो कि शायद है शायद नहीं है ध्रुव है अध्रुव नित्य, नित्य।, नित्य।, नित्य।, नित्य।, नित्य।, नित्य।, नित्य।, नित्य है ठीक है नित्यानित्य होने पर भी उनकी इस सत्य की परिभाषा यही है जिससे काम बढ़ जाए चार बात के चारभूत सत्य है सब्ज़ी सत्य की परिभाषा यही है बौद्ध के क्षणिक विज्ञान है शून्य है सब्ज़ी सत्य की परिभाषा यही है और जैन के ध्रुवा ध्रुव है जागरि चार ना जागति चौतव्य हमारे जो दैनिक लोग हैं उनकी सत्य की परिभाषा दूसरी है तो वैदिकों में भी समझते हो एक को तो वाक्य श्री रामानुजाचार्य मध्वाचार्य बल्धवाचार्य निवारकाचार साख सही उदारपत तो तौर ये सब वाक्य लोग हैं और एक दो भी तो इनकी परिभाषा दोनों का दो ढंग है परंतु परिभाषा एक है वो कहते है कारणा वो हैं कारणा व स्थायित्व सत्य हो जो चीज प्रलय के समय विपक्ष रहती है भी रूप है, उसका नाम सत्य है ये मिट्टी है पानी है आग है हवा है सब जाके प्रलय के समय ईश्वर में ईश्वर में लीन हो जाते हैं और ईश्वर में से निकल के आते हैं इसलिए माटी भी सत्य है पानी भी सत्य है हवा भी सत्य है आग भी सत्य है, है।, है क्योंकि ये प्रलय के समय ईश्वर में रहते हैं तभी न फिर बाहर निकलते हैं नींद के समय से रहते हैं फिर जागने पर सरा भी यही मानता है वो घातक लोग ईश्वर में मानते हैं और सांस योग प्रकृति में मानते हैं वो कहते हैं सब प्रलय के समय प्रकृति में बीज रूप से रहता है और सृष्टि होने पर निकाल जाता है देखो शास्त्र में ये बात बड़ी गंभीरता से बड़ी कठोर भाषा में समझाई हुई है तो आपको यथाशक्ति साल की भाषा में सुना तो रहे हैं समझ में न आ रहा है सब कुछ सुनो एक बार दो बार तीन बार चार बार सुनने से अगर समझ में आने लगे तो ये सारा संसार सबसे है बीज रूप से ईश्वर में रहता है और सृष्टि के समय प्रलय हो जाता है प्रकट हो जाता है प्रलय के समय बीज रूप तो जो जो चीज प्रलय के समय तीज रूप से रहती है और फिर प्रकट होती है वो सत्य है सब सत्य सब हैं। तो विश्व सत्य आ, वो कहते हैं ये विश्व जो है ये, ये सत्य है क्योंकि सत्य में दिन था सत्य में से निकला है सत्य में स्थित है सत्य में डूबेगा आ भी सच डि सच नानक है भी ये उपासकों का उपासकों का ऐसा जो का कहना है कि ये ईश्वर में लीन नहीं होता है प्रकृति में लीन होता है और वहीं से निकलता है और पुरुष जो है वो तो क्यों तो का क्यों रखता है बस इतना अंतर इतना ही है देवी का भगत कहेगा देवी में लीन होता है वहां से निकलता है गणपति का भक्त कहेगा गणपति में लीन होता है और वहां से निकलता है और का भक्त कहेगा विष्णु में लीन होता है और वहां से निकलता है निराकार ईश्वर का भक्त कहेगा निराकार ईश्वर में लीन होता है निकलता है और तू भी कहेगा कि ये सब प्रकृति का विस्तार है प्रकृति में दीन होता है वहां से निकलता है मैं तो अखिल दक्षता हूं दे राम की लोग सत्य की ये परिभाषा नहीं करते न चार बाट वाली न जैन वाली न बौद्ध वाली न उपाधकों वाली न साह वाली सब क्या है सत्य की परिभाषा दे रामतियों की ये परिभाषा में में जो फर्क है ना ये समझे बिना किसी की बात समझ में नहीं आती है वैदांतिकों का कहना है अबाधिकत्व सत्य स्व जो किसी हालत में मिट न सके जिसके मिथ्या होने का ज्ञान किसी हालत में न हो सके परमार्थ का बोध होने पर भी जिसके मिथ्या निश्चय न हो सके बड़े से बड़ा विश्वास बड़ा से बड़ा शास्त्र बड़ा से बड़ा अनुभव जिसको मिथ्या न कर सके जिसको झूठला न सके उसका नाम होता है? विकार जितने होते हैं सब बदल जाते हैं मृत्यु के से हो सक जाते बाचारम्भ विकारो नाम देव मृत्यु के है? ये दुनिया की बदलने वाली चीजें बदलती है मालूम पड़ती है बदलना भी ठीक है मालूम पड़ना भी ठीक है इनका सोना भी ठीक है इनका जागना भी ठीक है परंतु इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा रहती हो जो साक्षी में रहती हो ऐसी भी नहीं है जो चीज दृष्टा में रहती हो ऐसी भी कोई चीज दुनिया में नहीं है तो नारायण सिर्फ इनका तो बाध हो जाता है प्रमाणाभास से देखी हुई वस्तु प्रमाण से बाधित हो जाती है माने प्रमाणाभास क्या है हमने आपसे देखा एक काम है उस समय क्या हुआ आपने ठीक ठीक नहीं देखा था तो गलत देखा था जब दौर से हमने साफ की रोशनी डाल करके देखा तो वो कुछ साफ नहीं था रस्सी थी रस्सी का ज्ञान हुआ प्रमाण प्रमाण से यथार्थ रूप से रस्सी को देखा और सांप मिट गया आप देखो आकाश में नीलिमा दिखती है। नीलिमा वाला आकाश दिखता है और देखने वाली आंख हमारे पास है तो ये जो नीलिमा है ये क्या आकाश में लिखती हुई है क्या उसके रंग से हमारा कपड़ा बन जाएगा क्या जा उसका रंग हमारे हाथ में सुपट जाएगा जहाँ नीलिमा नहीं है वहां हमारी आंख से नीलिमा दिखती है तो ये प्रमाणा भात क्यूंकि आंख आँग हमारी आकाश को नहीं देख पाती इसलिए उसमें नीलिमा दिखती है तो आकाश को देखने में हमारी आंख प्रमाणाभात है और नीलिमा दिखे दिखते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसी प्रकार ये जो संसार के भेदभाव दिखते हैं ना दिखते हैं दिखते रहें है। इनके दिखने से हमारा उनके मालूम पढ़ने से हमारा कोई द्वेष नहीं है ये और पढ़े हैं चिरमजी के राहत हमेशा बने रहे ये थुँ, थुँ, थुँ, थुँ। आ, आप बने रहें आपके मुंह में शक्कर आप तो शक्कर की दे <laughs> शक्कर पड़ता रहे आपको मारत पड़ता है डॉक्टर लोग नहीं जान देते शक्कर दोनों मना कर दिया डॉक्टर ने हम लोग खुश होकर बोला करते थे कि तुम्हें की शक्कर खाने को मिले माने आपकी तबियत अच्छी है <laughs> ठीक है दुनिया दिखती रहे पर देखना ये है कि जिस चीज से हम देख रहे हैं वो सच्ची है कि नहीं और जहाँ ये दुनिया दिख रही है वहाँ सच्ची है कि नहीं हमारा दिखने से प्रेस नहीं है आकाश में नीली नीलिमा दिखती रहे परंतु यदि नीलिमा को तो समझ के और सोचता है कि रंग का व्यापार छोड़ दें आकाश में से नीलिमा ला ला हम अपना व्यापार खरीदना नीलिमा खरीदनी नहीं पड़ेगी हो आकाश के आएंगे और उनका का व्यापार करेंगे तो बहुत होगा कि नहीं होगा आकाश की निमा ऐसी व्यापार नहीं कर सकता तो जहाँ निजिमा दिख रही है वहाँ नि नहीं है और किस्से ऐसी सीख रही है वो ठीक देखता नहीं है तो आओ ब्रम्ह के लिए विचार करें सत्य है वो। कैसा सत्य है काम चला सत्य है, है? कि बीज के रूप जुक में रहने वाला सत्य है, है कि सिर्फ मालूम पड़ने वाला बाधित सत्य है सपना सपने के समय दिखता है और पूछने के बाद सुनना निश्चय हो जाता है तो कहीं दुनियादारी में जब तक हम फंसे हैं हम संग में फंसे है तब तक, तक ये दिखता है और बाद में शायद न दिखता हो तो ये विचार करने की वस्तु है और